नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तुम् सहवीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषा वहै ॐ शान्ति शान्तिः हाजि अदेङ्गुणः अदे एक गुण एक अच्च अथ चच ए अदे समहार्वंदसम अतद्भा वर्णना ओ अद्भावित और अतद्भावित इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है उदाहरण है चेता नेता करता, हर्ता, तरिता भविता जयती नयती पचंती पठंती पचे यजे देवेंद्र सूर्योदय महर्षि यह उदाहरण है इन उदाहरणों में पहला उदाहरण हम पढ़ रहे थे कल चेता चीय चयने धातु है स्वादिगण का चुनने वाला चयन करने वाला अर्थ देता है तो चीय चयने धातु को सामने रखते हुए हमने भूवादयो धातवा इस सूत्र से चीय की धातु संज्ञा की भू आदि में है जिन शब्दों की उनको भू आदि कहते हैं और वा इस प्रकार वाली जो शब्द हैं इस प्रकार वाले व वा या इस तरह की जो शब्द है ऐसे शब्दों की धातु संजा होती है भू अस पठ इस प्रकार की शब्दों की और वा या इस प्रकार के शब्दों की धातु संज्ञा होती है तो ची जो है इसकी धातु संज्ञा भूवादयो धातवा से हो गई है और धातु के अधिकार में धातु के अधिकार में नवुल त्रिचो धातु के अधिकार में धातु से नवुल और त्रिच यह दो प्रत्यय होते हैं और इन दो में से हमें प्रत्यय चाहिए चेता को ध्यान में रखते हुए त्रिछ प्रत्यय चाहिए तो त्रिछ को हमने लिया नवुल को हटा लिया तो त्रिछ की प्रत्यय से प्रत्य प्रत्यय संजय प्रत्यय परश्चय और प्रत्यय जो होता है वो पर स्वामी हाँ जी श्वेता मतलब ये करता है इसीलिए त्रिच प्रत्यय हाँ जी हाँ जी च्वेता का मतलब जो है करने सुनने वाला करता को बताने के लिए आया है तो त्रिज प्रत्यय इसीलिए आना है नहीं इसलिए त्रिज प्रत्यय आना ऐसा नहीं है कर्ता को कहने के लिए हम त्रिज प्रत्यय क्योंकि चेता में हमारे सामने चेता उदाहरण पहले से बना हुआ है उसको हम नया नहीं बना रहे उसको समझ रहे हैं कि ये चेता कैसे है तो चेता का होता है चुनने वाला यानी चुनने वाला कोई करता है उसको कह रहा है और त्रिछ प्रत्य लाया है और त्रिछ प्रत्यय करता में ले आए ऐसा समझेंगे यानी त्रिछ लाए इसलिए करता ऐसा कोई नियम नहीं है मान ली अगर चाय का बनाना है तो वो भी करता के है यदि हम चयनम बनाएंगे चयनम ची धातु से चयनम बनाएंगे चयनम का अर्थ होता है चुनना केवल क्रिया मात्र को बताता है तो वह भाव में लाएंगे फिर प्रत्यय ऐसा शब्द को देख करके हम समझ रहे हैं कहीं भाव में प्रत्यय आ रहा है कहीं कर्ता में आएगा कहीं करण में आएगा कहीं अधिकरण में आएगा ऐसा ठीक है माता जी हां जी ठीक है तो चीय धातु से हमने त्रिच प्रत्यय लाया प्रत्यय परस्त धातु के परे त्रिच प्रत्यय बैठ गया है चीय में यकार है उसकी इजा और त्रि में चकार की से। उपदेश में जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा होती अनुवृत्ति है तो उपदेश में जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा होती है यह अंतिम हल है इसकी इत्या अलंत्यम स लोप से उसकी लोप यानी उसका लोप करते हैं यानी दर्शन करते हैं तो ची और त्रि यह स्थिति है इस स्थिति में दादी इंगम से हम अंग सं करेंगे जिस धातु या प्रातिपदिक से त्रिचुरूपी प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के परे रहते ची की अंग संज्ञा हो अब तो आर्धातुकम शेषा त्रिच जो है आर्धातुक है क्योंकि वो तिंग और शितिंग प्रत्ययों से और शित प्रत्ययों से भिन्न है अलग है तिंग प्रत्ययों से और शित प्रत्ययों से अलग है तिंग शिथ सार्वधातुकम सार्वधातुक संजय उसको उसकी होती है जो तिंग प्रत्यय हो अथवा शीत प्रत्यय हो शकार दोनों प्रकार के प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी प्रत्ययों की संज्ञा आर्धातुक होती है तो ये त्रिछ न तो तिंग है ना शीत है इसलिए इसकी आर्ध संज्ञा हो गई आर्धातुकम शेषा से और अंग संज्ञा हमने कर दिया है तो अंगस्या अंगस्य के अधिकार में आर्धातुकदिक अंग के अधिकार में वलादि आर्धातुक को इट का आगम होता है ऐसा कहता है अंग के अधिकार में वलादि आर्धातुक को इठ का आगम होता है यह वलादी भी वलादी है और आर्धातुक भी है पर इठ का आगम होने लगा तो इसको रोकने वाला सूत्र कहता है एकाच उपदेश अनुदाता उपदेश में एकाच हो और वो अनुदात हो तो इट का आगम नहीं होता है यानी वो रोकता है सूत्र इट निषेध करने वाला सूत्रात के आर्धात से इट वलादे, दे सूत्र इट विधान करने वाला है और एकाच उपदेश अनुदाता यह सूत्र इट का निषेध करने वाला है निषेध हो गया इट निषेध हो गया है तो उसी अंग के अधिकार में सार्वधातु धातु, धातु कयोह ये सूत्र आया सार्वधातुकार्ध धातुकोह धातु तो देखिए सार्वधातु कार्धातुकयो में सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है ऊपर से गुण की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से गुण की अनुवृत्ति आ रही है तो यह कहता है सार्वधातुक अथवा आर्धातुक इन दोनों में से कोई भी एक परे है आर्धातुक परे हो अथवा सार्वधातुक परे हो तो अंग को गुण होता है ऐसा यह कहता है पर अंग को गुण होता है तो कहां पर गुण हो यह नहीं बताया केवल अंग को गुण करता है यहां अंग को गुण होता है इस बात को पकड़ना है क्योंकि सारधात्कारों में अंगस्य की अनुवृत्ति है अंगस्य अब अंगस्य में ष्टी विभक्ति ष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट है ये ची धातु मेरी बात को समझ लेना अब जो मैं कहने जा रहा हूं ची की अंग संजय हमने किया है तो ये ची जो है अंग कहलाता है और ये अंग कैसा है ष्टी विभक्ति से कहा गया है निर्दिष्ट का मतलब कहा कहा गया बताया गया तो ची अंग है हमारे सामने और यह श्रेष्ठी विभक्ति से कहा गया है शेष्टि विभक्ति से कैसे कहा अंगस्य इस सूत्र के माध्यम से अंगस्य में अंगस्य सूत्र में श्रेष्ठी विभक्ति है तो श्रेष्ठी विभक्ति से कहा गया जो जो शब्द होगा वह श्रेष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट शब्द कहलाता है और जब अंग को गुण कहा है तो अंग को कहां गुण हो यह नहीं बताया है उस स्थिति में शेष्टी निर्दिष्ट से जहां कोई कार्य बताया है और वो कार्य कहां पर हो यह नहीं बताया हो तो वहां परिभाषा सूत्र पहुंच जाता है अलोन्त अलोत्यस्य यह परिभाषा सूत्र है यह परिभाषा सूत्र पहुंच जाता है वहां पर कि शेष्टी निर्दिष्ट कार्य आपने कहा है तो मेरा काम आया तो मैं आता हूं तो शिदिष्ट को कहा गया कार्य कहां पर हो तो कहता अलह अंत्यस्य अलह में ष्टी एक है और अंत्यस्य में भी ष्टी एक है वो कहता अंतिम अल हो इस परिभाषा ने कहा तो अब इस परिभाषा ने अंतिम को करने लगा तो इसको रोकने वाला एक और सूत्र आया अनेकाल सित सर्वस्या पुस्तक में देखिएगा मूल पाठ में देखिएगा भाष्य को भी खोल के रखिएगा और मूल पाठ को सामने रख करके देखिएगा पहले ही पाद में है अनेकाल सित सर्वस्य चौवनवा सूत्र है हा अनेकालल शित सर्वस्या अनेकाल सित में एक एक है और सर्वस्या छास है न एक अनेका और ये समास जो है यह बहुरी समास है जिसमें एकाल नहीं है अनेकाल है अनेकाल अनेक अल अनेक है जिसमें उसको अनेकाल कहते हैं ऐसा प्रत्यय जिसमें एक से अधिक अल है तो अनंग में एक से अधिक अल है और शीत का मतलब है ऐसा प्रत्यय जिसमें चकारित हो शिकारित शिक है जिसका उसको शित करें तो अनेकाल प्रत्यय हो अथवा शित प्रत्यय हो ऐसा प्रत्यय सर्वस्य सबके स्थान में बैठ जाएगा यानी पूरे अंग के स्थान पर बैठेगा यानी जो ची हमारा अंग है उस ची के पूरे स्थान पर बैठेगा यानी ची को हटा करके बैठने लगेगा सर्वस्या का मतलब है पूरे स्थान पर बैठेगा ऐसा अर्थ निकलता है तो अनेकाल प्रत्यय हो अथवा शीत प्रत्यय हो वो पूरे के स्थान पर बैठेगा तो ये अनेकाल सित सर्वस्य कहने लगा मैं तो अंत अंत के स्थान पर नहीं बैठने दूंगा मैं तो पूरे के स्थान पर बैठने दूंगा अलोत्यस्य कहता अंतिम अंतिम अल के स्थान पर बैठना और अनेकाल सित सर्वस्या कहता है नहीं अंतिम अल के स्थान पर नहीं बैठना पूरे के स्थान पर बैठना ऐसा अनिकाल सर्वस्य कहता है और अलौंत का अपवाद है अनेकाल सर्वस्या और इसका भी अपवाद दूसरा सूत्र आ गया यह कहता है यदि गकार इत वाला प्रत्यय हो गीत गकार इत है जिसमें यह गकार इत है जिसका तो जिस जिसमें गकारयित है उसको गीत प्रत्यय कहते यदि वो गकार वाला प्रत्यय है तो मैं सबके स्थान पर नहीं बैठने दूंगा गित सूत्र कहता है गीत में एक एक है तो कहता है अगर वो भले भले वो अनेक अल वाला हो गिच्छा सूत्र कहता है भले वो अनेक अल वाला प्रत्यय हो लेकिन वह गकार वाला है तो मैं सबके स्थान पर नहीं बैठने दूंगा पूरे के स्थान पर बैठने नहीं दूंगा फिर कहां बैठोगा तो कहता है अंतिम अल के स्थान में बैठना गिच्चा में चकार है तो चकार से अलोमत्य की अनुवृत्ति आएगी वहां पर अलौत्य की पूरी पूरे सूत्र की अनुवृत्ति गिच्चा सूत्र में है वो कहता है यदि वो गीत गीत प्रत्यय है गकारित वाला प्रत्यय है तो मैं इसको पूरे के स्थान में नहीं बैठने दूंगा अंतिम अल के स्थान पर बैठ बैठने दूंगा तो गिच्चा अंत में आकर के गिच्चा सूत्र लगेगा तो पहले अलोन्त आया उसको रोकने वाला अनेकाल से सर्वस्य आया है उसको रोकने वाला गिच्चा आया है अब यहां तीन सूत्रों को थोड़ा समझ लीजिएगा लोन्त्य सूत्र जो है यह सामान्य नियम है व्यापक है जहां जहां श्रेष्ठी निर्दिष्ट है वहां वहां पर यह सूत्र पहुंचेगा यह व्यापक है और जितने भी श्रेष्ठी निर्दिष्ट को होने वाले हैं उन प्रत्ययों में जो जो अनेकाल वाला होगा मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना अलोन्त तो अंतिम अल के स्थान पर करता है सभी प्रत्ययों को तो उन सभी प्रत्ययों में विभाग करते हम जो जो प्रत्यय अनेक अल वाला है उसको छांट करके अलग रखते हैं जो जो अनेक अल वाला है उसको छांट करके अलग रखते हैं तो जो अनेक अल वाला होगा उसको अनेकाल से सर्वस्व कहता है मैं पूरे के स्थान में बिठाऊंगा जैसे उदाहरण देता हूं मैं अस्तेर भू एक सूत्र है अस्तेर भू कहां पर है ये सूत्र रुचि जी अस्तर भूत कहां पर है? कौन बताएंगे कोई भी बताय अध्याय के दूसरे अध्याय के चौथे बाद में हां, दो चार में है निकालिए दो चार दो चार निकालिए निकालिए हां जी देखिए अस्तर बु है यहां पर ब्रुवोवची है अस्तर बू यह कहता है अस्ते है अस्ते में छह एक है और भू में जो है एक एक है ऐसे ही ब्रुवोवची ब्रुवह में छह एक है और वची में एक एक है यह दो सूचार संख्याख सॉरी सूत्र संख्या है दो चारावन फिफ्टी टू दो चार फिफ्टी टू और 53 दो सूत्र देखिएगा अब देखिएगा यहां पर अस्तेर भू अस्ते में अस्ते है ये छे एक है और भू एक एक है ऐसे ही ब्रुवो वची ब्रुवह में 6-1 है और वची में 1-1 है तो कहता है अस्तेर्बु कहता है अस्ते में ष्टि विभक्ति है तो यह कहता है अस अंग को अस अंग को भ्रू आदेश होता है अस अंग को भू आदेश होता है यानी अस धातु है और उस अस धातु को भ्रू आदेश होता है अब कहां पर आदेश हो यह नहीं बताया तो यह अस धातु जो है श्रेष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट है तो अनेकाल सर्वस्व कहता है यदि वो अनेकाल अनेकाल भू में अनेक अल है यानी एक नहीं है अनेक है एक भकार है और एक उकार है भ और उ तो दो हो गए ना तो दो ही दो होते ही अनेकाल हो जाएगा तो वो कहता है अनेकाल अगर प्रत्यय है तो पूरे के स्थान पर होगा तो यहां पर अस पूरे अस्क अस्क के स्थान पर भू आदेश होता है यानी अस अट जाता है और भू बैठ जाता है ऐसे ऐसे जगहों पर अनेकाल से सर्वसीय सूत्र लगता है ऐसे ही भ्रू धातु है ब्रुवोवची ब्रुवोवचि वच धातु है तो ब्रू धातु है <Sapartcause> तो ब्रू के स्थान में वच आदेश होता है यहां पर तो ब्रू अंग को वच आदेश होता है कहां पर हो यह नहीं बताया तो अनेकालसित सर्वस कहता है वच में अनेकाल वै वकार है अकार है चकार है तीन अल है यहां पर इसलिए अनेकाल हो गया तो यह पूरे ब्रू के स्थान पर वच आ, वच बैठ जाएगा तो ऐसे ऐसे जगहों पर अनेकालसित सर्वस सूत्र लगता है यह स्य का अपवाद बहु व्यापक्यस्य लगतार अनेकले प्रत्यय यकाले आदेश तो ये सीमित मात्रा में वाले। है अनेक आलवाले इस अनेकालित सर्वस्य जो अलोन्त्यस्य है। फिर गीत प्रत्यय गीत गकार गीत वाले प्रत्यय उनसे भी कम है बहुत कम है गीत प्रत्यय जो है बहुत कम है तो जो गीत होगा भले वो अनेकाल हो, लेकिन गीत यदि है, है तो वो पूरे के स्थान पर ना बैठ करके फिर वह अंतिम के स्थान पर बिठा देता है यह प्रक्रिया है हां क्या प्रश्न है आपका ओम स्वामी जी स्वामी जी यहाँ पे पूर्वोत्र सिद्धम नहीं लागू होगा कैसे नहीं स्वामी जी पूछ रही हूं उनसे क्या नहीं आप, आप बताइए ना आप, आपको जो लगा होगा ना सिद्धम लगना चाहिए तो कैसे लगेगा? एक बार स्वामी जी हाँ जी कैसे? एक बार आपने बताया था ओम स्वामी हाँ बताइए एक बार आप ऐसा कुछ बताया था कि जो पहले के जो सूत्र होते हैं वो बाद के दुल्ला में असिद्ध माने जाते हैं वो कब कहा किस परिस्थिति में वो स्मरण नहीं है जब वो स्मरण नहीं है तो कैसे आपकी बात होगी वो ये कहता है पूर्वोत्र सिद्धम सवा सात अध्याय एक पक्ष और तीन पाद एक पक्ष सात अध्याय एक पाद इसको कहेंगे सवा सात अध्याय एक अध्याय में चार पादोते सवा साध्याय एकर तीनपादो तीन पादो में काने तीन पाद सूत्रो तीन पादो में से काने काम किया उस का पर सवा सा अध्याय का लगे तब तीन पाद वा जिने का किया वसिद्ध ये बात पकड़ में आ रही है आपको ओम स्वामी और दूसरी बात इसी में यह हो गया सवा सात और तीन पादों की दृष्टि से दूसरा अर्थ इसी पूर्वोत्र सिद्धम का तीन पादों में भी जो तीन पद बचे हो ना सातवें अध्याय का सातवें अध्याय का नहीं आठवें अध्याय का एक पाठ पहला पाद। आ, आठवे आववे पहला पाद को छोड़ करके जो तीन पाद बचे आध्याय के आध्याय के तीन पाद तीन पादो मे तीन पादों में भी, उन तीन में भी वाले सूत्रो की अपेक्षा पर सूत्र असिद्धे यानीग दूसरे चोथे पाद काम किया और दूसरे पादाराय का ला तु असिद्धा यी पूर्व पूर्वी दृष्टि आप पूर्व पूर्व की दृष्टि पूर्व पूर्व की दृष्टि से परपर -पर वाला सूत्र असिद्ध माना जाएगा उन तीनों पदों में ऐसे दो अर्थ है इसके पकड़ में आया तो वो यहां लागू नहीं होता पूर्वोत्र सिद्धम का प्रसंग नहीं है यहां पर तो यह बात यह बात सभी को समझ में आ गई चेत्री स्थिति है यहां पर अच्छा यहां पर तो आ, आ, मैंने क्या बोल दिया आ, पर... बीच में रह गया ना जैसे पूरा हो रहा था तो वो बड़ा अच्छी तरह समझ में आ रहा था जब हम यहाँ पहुँच गए थे कि आर्धातक परे है तो गुण हाँ जी वो वो मैंने तो... उसको इसमें जोड़ दिया है इसको ऐसा बोलना चाहिए अनंग अनंग को बोला मैंने वो गुण को बोलना था अनंग को बोल दिया है तो सार्वधातु कारधातियों से गुण प्राप्त होगा कहां पर होगा तो इको गुणवृद्धि सूत्र लगा करके वो गुण हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मैंने वहां को इसको जोड़ दिया ऐसा करते हैं ये रिवाइज हो रहा था ना तो हमें पूरी समझ अच्छी तरह आ रही थी तो, जी ये ये कह दें। तो हम फिर वहीं पर पहुंचते हैं सार्वधातु कार से गुण प्राप्त हुआ है और अंग को गुण प्राप्त हुआ तो अंग में कहां पर हो यह बात हो रही थी अंग पर अंग में कहां पर हो तो निर्धारण नहीं हो रहा था उसके लिए इको गुणवृि सूत्र आया इको गुण वृद्धि कहता है इक के स्थान में गुण और वृद्धि हो तो ची में जो इक है यानी इकार है उसके स्थान में गुण हो गया है अर्थात ई के स्थान में गुण हो ऐसा कहता है सारधातुक कहता है सारधातुक अथवा आर्धातुक पे रहते इक्के स्थान में गुण हो ऐसा कहता है इको गुण वृद्धि सूत्र की सहायता से हा मेरी बात को समझ लीजिएगा सार्वधातुक आर्धातुको कहता है सार्वधातुक परे रहते अथवा आर्धातुक परे रहते अंग को गुण होता है और अंग को कहां पर गुण हो यह नहीं बोला तब परिभाषा सूत्र आता है इको गुणवृद्धि इको आकर के कहता है गुण हो जाए वृद्धि हो जाए ऐसा जो आपने कहा है तो वो गुण वृद्धि इक्के स्थान पे हो ऐसा वो परिभाषा कहता कहती है तो इक्के स्थान पे गुण प्राप्त हो गया ची में इक है इकार तो उस इकार के स्थान में गुण प्राप्त हो गया तो गुण किसे कहती है? तो हमारा यह सूत्र आएगा अ ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है तो गुण संजा होते ही आ एओ तीनों प्राप्त हो गए अब तीनों प्राप्त हो गए तो इकार के स्थान पर अकार गुण नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का स्थान अलग अलग है और इकार के स्थान में वो ओकार गुण नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का स्थान अलग अलग <NFT212> है तो दोनों कटाए तो बचा हुआ एक आ तो एक का स्थान मिल गया इसलिए इ के स्थान में ए हो गया तो चेत्री ये बन गया फिर फिर दोबारा हमको त्री को कृत मानना है यानी कृत मानकर करके इसको कृत संज्ञा करनी है कृतसंजा करके कर्तरी कृत इसको कर्ता कारक में समझना है कर्ता कारक में समझ करके चेत्री तक अंग संज्ञा करनी है उसके लिए फिर हमको स्वाध्युत्पत्ति करनी है सु की उत्पत्ति करनी है अर्थात चेत्री की प्राधिपदिक संजय करनी है कृत अद्वित समास से तो चेत्री की प्रातिपदिक संजय हो गई कृत अद्वित समास से प्राधिपदिक संजय होते ही ज्ञाप्राधिपदिकात के अधिकार में ज्ञाप्रातिपदिकात के अधिकार में सुजस की उत्पत्ति हो जाएगी इक्कीस प्रत्यय सुपा से उन सबको त्रिक, त्रिक त्रिक बना करके तीन तीन जोड़े बनाकर के एक वचन दिवचन बहुवचन संज्ञा कर देंगे विभक्तिष्ठा से विभक्ति संज्ञा कर देंगे तो सात विभक्तियां हो गई सातियां इक्कीस प्रत्यय अब कौन सा प्रत्यय हमको रखना है उस स्थिति में हमारा सामने है चेता कर्ता को कहने वाला है तो कर्ता कहने वाला है तो प्रथमा विभक्ति में ही करता होता है छे कारकों में प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है, है। न कर्म में होता है न करण में होता है कर्णकारक नहीं है ये कर्ताकारक कार है तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है तो प्रथमा विभक्ति को रखने के लिए हमको करना है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा प्रापिकार्थ को कहने में प्रथमा विभक्ति आती है तो प्रथमा विभक्ति को रख लिया बाकी विभक्तियों को हटाया तो सू आ अब तीनों में से हमको एक ही रखना है क्योंकि हमारे पास चेता में एक ही वचन है एक ही वचन है तो एक को रखना एक वचन रखना है तो द्वेक और द्विवचन एक से सु गया बाकी को हटा दिया तो चेत्री सु यह स्थिति हमारे सामने है अब सुको मान करके चेत्री तक अंग संजा दोबारा करेंगे यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय से अंग संजा करके इस अंग के अधिकार में इस अंग के अधिकार में फिर सूत्र आएगा ऋदुषन अनेह अने ये कहता है रिकारांत अंग को रिकारांत अंग को आ, या तो निकाल करके देख लीजिएगा यह है सात एक चौरानवे सात एक चौरानवे मूल पाठ में निकाल के देख लीजिएगा चौरानवे हां ऋदुषनस पूर्दम्सो अने सामच इसमें असंबुद्धों की अनुवृत्ति है और अनंग सौ की अनुवृत्ति है दो, दो अनुवृत्ति आ रही है एक असंबुद्धो की और एक अनंगस पूरे सूत्र की और अंग तो अनुवृत्ति आई रही है अंग के अधिकार में ही तो यह कहता है संबुद्धि भिन्न संबुद्धि का मतलब संबोधन संबोधनकारक सातवीं विभक्ति संबुदि से भिन्न सुपरे हो तो संबुद्धि से भिन्न सुपरे हो तो अंग को कैसे अंग को रिकारांत अंग को थवा उशनस अंग को अथवा पुरुदंस अंग को अथवा अनेहस अंग को अनंग आदेश होता है अनंग। अनंगात अंग हो उशनस अंग हो पुरुदंस अंग हो अथवा अनेहस अंग हो इन अंगों को अनंग आदेश होता है कब होता है संबोध संबोधन भिन्न सुपरे रहते तो हमारे पास सु सुसंबोधन से भिन्न है क्योंकि कर्ता में है प्रथमा विभक्ति में है तो संबोधन भिन्न सुपरे है और अंग हमारा रिकार्त है क्योंकि चेत्री में, अंत में है तो रिकारांत अंग मिल गया उधर सुपर है तो अनंग आदेश प्राप्त हुआ अब यह अनंग कहां पर हो अंग में यह नहीं बताया उस स्थिति में अलोन्त्यस्य सूत्र आया है वो कहता है श्रेष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो आदेश है वो अंतिम अल हो तो अंतिम अल को प्राप्त होने लगा फिर उस स्थिति में अनेकालसित सर्वस्य कहता है यदि आदेश यदि आदेश अनेक अल वाला है तो पूरे के स्थान में यानी पूरे अंग के स्थान में होने लगेगा अनेकालसित सर्वस्य कहता है अनेकाल और शिक्षित आदेश यदि है तो वो सर्वस्या पूरे अंग के स्थान पर होता है तो पूरे अंग के स्थान में होने लगा तो उसको रोकने वाला सूत्र है कहता है यदि वो अनेकाल अनेकाल गीत वाला है गीत अनुबंध वाला है यानी गकार इत संज्ञा वाला है तो पूरे के स्थान पर नहीं होगा अंतिम अल के स्थान पर ही होगा गिच्चा में अलोक की अनुवृत्ति है तो कहता है गित आदेश अंतिम अल स्थान पर होता है गित आदेश अंतिम अल स्थान पर होता है तो यह गीत आदेश को मान करके हम अंतिम अल स्थान पर यानी री के स्थान पर अनंग करेंगे तो स्थिति यह है ता और री के स्थान में अनंग फिर सु परे है अब सु में सॉरी हां जी गीत कहां है यहाँ पर तो गीत सही है अन, अनंग में गकार नहीं है गकार कित संजय करेंगे ना अभी रेणु जी ओम ऑफलाइन हो गए क्या स्वामी उनका कॉल कटके हाँ जी हाँ जी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये गीत लगा रहे हैं ना गीत गकारित वाला आदे जी। ओम स्वामी हाँ जी हाँ जी सीमा जी अन, अन, अनंग में अनंग में गकार जाने वाला है अभी गीत आदेशी माना जाएगा माता जी समझ में आ रहा है जी आ रहा है हाँ जी जी स्वामी जी आ ठीक है तो ये गीत है तो गीत है तो चे चे है और ता है रिकार के स्थान में अनंग और आगे सु है अब सु में उकार की इत संजय कर दीजिएगा उपदेशे है अजनुनासिक इत से उकार की संजय और अनंग में गकार की संजय अलंतम से और अनंग में नकार में आकार नकार में जो अकार है वो भी अनुनासिक है तो उसकी भी इत करिए उपदेश अजन नासिक इत से तो बच्च और तकार में अकार को मिला दीजिएगा तो चेतन स यह स्थिति हमारे सामने है और ऐसे ही दिखाया देखिए भाष्य के अंदर पकड़ में आ रहा है ओम स्वामी हाँ जी हाँ जी स्वामी आ, स्वामी जी अन्य में जो नकार है उसकी उपदेश आज अनुनासिक इत संज्ञा होगी जी जी ओमी हाँ नकार में जो आकार है वो अनुनासिक है उस अनुनासिक की इत संज्ञा हो रही इसलिए दिखाया यहाँ स्वामी चेत चेत अन और सअंत और तकार में आकार को मिला दीजिएगा तो चेतन स यह स्थिति है अब इस स्थिति में हमको क्या करना है एक सूत्र आ रहा है सुड़न अपुंसक इस सूत्र को पहले पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को सुड़न अपुंसकस्य पहला पाद ही निकालिए देखिएगा और दूसरा पेज है पुंसक्य बयालीसवां सूत्र है दूसरा पेज नंबर दो में सबसे नीचे देखिएगा सुड नपुंसक बयालीस सूत्र संख्या सुडनपुंसक तो सुट में एक एक है और अनपुंस कस्या में छह एक है और शी सर्वनाम स्थान में से सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही शी सर्वनाम स्थानम में से सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ तो सूत्र का अर्थ है सर्वनाम स्थानम एक एक है सुट भी एक एक है और अनु अनुपुंसक में छह एक है अब इसका अर्थ है नपुंसक लिंग भिन्न नपुंसक लिंग भिन्न सुट को सर्वनाम संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है हाँ जी रेणु जी ओम रेनु जी सुन रहे हैं स्वामी जी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ हो नहीं रहा है आपके पास आवाज आ रही है हाँ आ रही है मेरे पास मेरे आवाज आपको आ रही है ओ? नहीं आ रही स्वामी जी बहुत मंदी आ रही है धीमे आ रही है अच्छा तो आप उसको प्विट करके दोबारा ट्राई करिए हाँ जी अभी सुन रही हूँ हाँ जी हा तो देखिएगा सुट अनपंसक कश्य का मैं अर्थ बता रहा था आप लोगों को यह कहता है सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति है तो नपुंसक लिंग भिन्न सुट की सर्वनाम संजय सर्वनाम स्थान संजा सुट का मतलब है सु औ जस और अम आउट ये पांच प्रत्यय आते हैं सुट में सुट में पांच प्रत्यय आते हैं सुट अम औट तो ये पांच प्रत्यय आते हैं कहता है नपुंसक लिंग को छोड़कर के यानी स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में।, में, पुल में इन पांच प्रत्ययों की एक संज्ञा बता दी है सर्वनाम पुंसक्य कहता है नपुंसक लिंग को छोड़ करके इन पांच प्रत्ययों का एक नाम दिया है सर्वनाम तो कहता है सुड़नपुंसक से सुन पांच प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संजा होती है तो हमारे सामने चेता में जो सु है ये पुल्लिंग में चेता शब्द जो है पुल्लिंग में चलता है इसका इसका रूप पुल्लिंग में चलता है तो सु जो हमारे सामने है यहां पर यह पुल्लिंग में है नपुंसक लिंग में नहीं है तो इस स्थिति में सर्वनाम स्थान इस सु का नाम है, सर... है सर्वनाम स्थान तो सर्वनाम स्थान संजय इसकी सु की हुई है अब अगला सूत्र आता है अब त्रिंद, अब त्रिंद त्रिंद त्रित ये वाला सूत्र है ये छह ग्यारह निकालिएगा छह ग्यारह हाँ जी रेणु जी सुनाई दे रहा है अब आप मेरी आवाज हो हाँ जी अनंग का समझ में आ गया आपको आनंग में अनंग, गक, अनंग में गकार इत है ढूंढ रही थी गकार को चेता, चे, चेत्री में विकार को तो अनंग आदेश हो रहा है ना अनंग उस अनंग में गकार इत देखना है ना आदेश में देखना है जी ठीक है सॉरी हाँ जी तो अब देखिएगा यह सूत्र लंबा है अपत्रिम त्रिच स्वस्त्री नपात्री नेष्ट्री त्वस्ट्री क्षत्री, होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम निकाला है मूल पाठ में 6, 4, 11 सूत्र है तो इसमें इस सूत्र में अनु देखना है देखिए सबसे ऊपर देखिएगा नोपधाया नौ नौपधाया से उपधा की अनुवृत्ति आ रही है सातवां नंबर है नोपधाया नौ नौपधाया उपधा की अनुवृत्ति आ रही है और फिर सर्वनाम स्थाने समुद्ध इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य की तो अनुवृत्ति आ रही है पहला सूत्र है अंगस्य अंग के अधिकार में चल रहा है तो अंगस्य की अनुवृत्ति है उपध्या की अनुवृत्ति है सर्वनाम स्थानों की अनुवृत्ति है एक और अनुवृत्ति है इधर देखिएगा मूल अष्टाध्यायी में ही दूसरी तरफ देखिए छासठ पृष्ठ संख्या इसमें 110 सौ दसवां सूत्र देखिएगा तीसरे पाद का एक सौ सूत्र एक सौ दसवां सूत्र है द्रलोपूर्व पूर्वस्य दीर्घो अण ग्रलोपूर्व से दीर्घो अण एक सौ सूत्र है मिल गया हां उस सूत्र में जो दीर्घ शब्द है दीर्घ दीर्घ शब्द की अनुवृत्ति आ रही है और ये दीर्घ की अनुवृत्ति जो है यह अट्ठारहवें सूत्र तक जाती है यानी क्रमश्चत्वी क्रमश्चि सूत्र तक जाती है इसकी अनुवृत्ति दीर्घ की अनुवृत्ति अठारह सूत्र तक चौथे पाद के अठारहवें सूत्र तक अट्ठारहवें कह रहा हूं सूत्र तक दीर्घा की अनुवृत्ति आ रही तो अब देखिएगा दीर्घ अंगस्य उपदाया सर्वनाम स्थान है चाहबुद्ध हो इन सब की अनुवृत्ति है पकड़ में आ गया और सूत्र देखिएगा सूत्र में अंत में जो है त्रिनाम यह छठी छे, विभक्ति का बहुवचन है छे है छे है अब त्रिम त्रिच स्वी पत्री नेष्ट्री स्वष्ट्री क्षत्री पोत्री पोत्री प्रशंसा त्रिणाम तो इसमें इतरे योग दंत समास है एक एक को अलग कर रहा हूं मैं देखिएगा अप सबसे पहले अप है अलग करके देखिएगा अप फिर तृन त्रिन।, त्रिन को अलग कर दीजिएगा फिर कर दीजिए त्रिछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा आप त्रीन फिर उसके बाद त्रिच वहां आप, आप पेंसिल से भी चिन्ह लगा सकते हैं आप पाके ऊपर खड़ी रेखा लगा सकते हो समझने की दृष्टि से आप त्रीन फिर उसके बाद त्रिच फिर उसके बाद स्वश्री स्वश्री उसके बाद नपत्री नपत्री उसके बाद ने उसके बाद त्वस्ट्री त्वस्ट्री उसके बाद क्षत्रि उसके बाद होत्री उसके, उसके बाद पोत्री उसके बाद शास्त्री इतने सारे शब्द है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह है यह कहता है सूत्र कहता है अप्री यानी अप त्रिन त्रिट स्वस्त्री नपत्री ने क्षत्री पोत्री पोत्री प्रशास्त्री इन सबकी उपधा को इन सबकी उपधा को दीर्घ होता है कब होता है, कम होता है? ओ, ओम स्वामी जी हाँ जी ये उपधा का क्या मतलब होता है उपधा का होता अलोन किया पूर्व उपधा पहले आपने पढ़ा है अंतिम अलग पूर्व जो वर्ण होता है उसको उपधा कहते हैं अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण होगा उसका नाम उपधा है अलोनतियात पूर्व उपधा यह आपने कहां पर पढ़ा यह पता है आपको भागा सिद्धि जब किया ना आपने भागा सिद्धि अत उपधाया हां अत उपधाया इस वो कहता है आ, उपधा अकार को वृद्धि होती है वृद्धि होती है, हां जी। आ, उपधा किसे कहते हैं अलोन पूर्व उपधा भज भज सेवायम में भज में जो भकार में आकार है और जकार अलंत है तो अंतिम अंतिम पूर्व जो है में आकार है तो वो आकार उपदा कहलाएगा ऐसा तो यहां पर जो है हमारे उदाहरण में देखिए चेतन और सु सुपर्या तो ये सूत्र कहता है इन सब अंगों की उपधा को इन सभी अंगों की उपधा को दी होता है कब होता है संबुद्धि भिन्न संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते तो अभी हमारे सामने सु क्या है यह संबोधन से भिन्न है और सर्वनाम स्थान भी है तो सर्वनाम स्थान कैसे है तो सूर्य नपुंस कस्या से सर्वनाम स्थान है मेरी बात को समझ रहे हैं परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करना है परिस्थिति क्या है यह सूत्र मांगता है आप त्रिन यह सूत्र ये मांगता है सर्वनाम स्थान परे होना चाहिए वो संबोधन का नहीं होना चाहिए संबोधन से भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो तो इन अंगों की उपधा को दीर्घ होता है अब जितने अंग बताए यहां पर अब बताना मेरे को इसमें आपको है अंग त्रिन अंग है त्रिच अंग है स्वस्त्री अंग है नपत्री अंग है नेंग है त्वस्ट्री अंग है क्षत्रिय अंग है पोत्री अंग है पोत्री अंग है प्रशास्त्री अंग है तो इन सब अंगों में से हमारे पास में कौन सा अंग है रेणु जीता है हाजी हमारे पास तो नहीं त्रिच त्रिच बोलो ना त्रिच त्रिच अच्छा जी जी स्वामी त्रिच है ना हमारे पास त्रिच है ना ये अंत में त्रिच तो है तो जी सारे तो आगे बहुत बनेंगे मतलब तो, तो बहुतों में लगेगा इसका मतलब तो जहाँ जहाँ लगेगा जहाँ जहाँ ये नियम लागूगा वहाँ वहाँ पर होगा इसका मतलब बहुत जगह लगेगा हाँ बहुत जगह लगेगा जैसे चेता नेता पोता जितने भी यह शब्द बनते सब जगह लागू होगा हाँ जी हाँ जी पर शर्त को ध्यान में रखना है सब जगह का मतलब है सर्वनाम स्थान ही परे होना चाहिए सर्वनाम स्थान जहां जहां होगा वहां पर होगा सब जगह का मतलब है इन के आगे सर्वनाम स्थान वाले विभक्तियां होनी चाहिए और मस्थान विभक्ति पाची जेरे अगर है तो सब इचोरे अग्रे तु सीर्घा समझ न आग जैसे राजा राजानो राजान राजानम आगे राजान हां तो इन सब में होगा फिर उसके आगे नहीं होगा दीर्घ जो हो रहा है ना ये पांचों में ही होगा यानी प्रथम विभक्ति के तीनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन में द्वितीय विभक्ति के एक द्विवचन तक फिर आगे राज्य ही रहेगा तो आइए तो हमारे सामने चेतन में अंत में त्रिछ है तो त्रिच अंग को यहां पर त्रिच अंग के उपधा को दीर्घ हो रहा है तो यहां उपदा क्या है चेतन में चेतन में उपदा है तो चेतन में उपदा कौन है कौन बताएंगे आपने से सीमा जी बता सकती है उपधा कौन है यहाँ पर आपको देखना है चेतन जी, हाँ जी हाँ जी मैं बताऊँ स्वामी जी हाँ आप अगर बता सकते हैं पहले सीमा जी से पूछ लेता हूं स्वामी जी आप ये आपको देखना है अंतिम अल से पूर्व की उपधा अंतिम से पूर्व उपधा होती है तो चेतन में अंतिम अल क्या क्या है अंतिम अल न है हाँ नकार है और उससे पहले नकार, पहले तकार है त, नहीं तकार में आकार तकार में आकार है हाँ उपधा होती है तकार में जो आकार है उसकी उपधा संजा है उसकी, उसकी वृद्धि होकर ये चेतान बन जाए नहीं वृद्धि नहीं, नहीं कहो दीर्घ हो रहा है दीर्घ होकर हाँ दीर्घ हो रहा है ये सूत्र दीर्घ करता है ये वृद्धि नहीं करता अच्छा अच्छा ये दीर्घ कर रहा है वहां वृद्धि करता है दीर्घ करता है हम दीर्घ कर ना दीर्घ का विधान हो रहा है इस सूत्र से और अतउपधा में तो वृद्धि विधान हो रहा है तो यहां पर अकार को दीर्घ हो गया उपधा को दीर्घ हो गया तो नपत्री नक् सूत्र है अप्रिम त्रिच स्वश्री नपत्री ने क्षत्री ओत्री पोत्री प्रशास्त्री इस सूत्र से त्रिच अंग की उपधा को दीर्घ हो गया तो उपधा को उपदा में अकार ही सकदा को दीर्घ होकर के तो दीर्घ होकर के क्या बन गया चेतान यह स्थिति है चेतान और सी पहुंच गए जी यहां तक चेतान सा। अब सा का काम करते हैं हम सा का काम करना है सा को हटाना है क्योंकि चेता को देखिए चेता में सकार नहीं दिख रहा है और नकार भी नहीं दिख रहा है दो काम बचे हैं अभी हमको करने के तो सकार को अटाना कैसे अटाएं सकार को तो कहता है सकार जो है एक अल वाला है सकार जो है एक अल वाला है ना उकार का लोप कर दिए तो एक ही अल बचाओ वस्सा हलंत तो इस एक अलवाल की एक संजय करते हैं क्या संजय करेंगे अप्रिक्त एकाल प्रत्यय पहले भी आ चुका ये अप्रिक्त एकाल प्रत्यय कहता है एक अल वाला जो प्रत्यय है एक ही अल है जिस प्रत्यय में उसको एकाल कहते हैं तो एकाल प्रत्यय का नाम है अप्रिक्त उसका नाम दे दिया अप्रिक्त नाम अब सुख की अप्रिक्त संज्ञा हो गई अप्रिक्त संज्ञा होते ही एक सूत्र आएगा अलंग्या दीर्घा सुतिश्तम हल निकालिए छे एक छासठ छसठ निकालिएगा सिक्सटी सिक्स छठे अध्याय के पहले पाग का छियासठवां सूत्र निकालिएगा निकाला जी यह कहता है हां जी यह कहता है इसमें लोप की अनुवृत्ति आ रही है लोप की और ऊपर सूत्र देखिएगा चौसठ सूत्र देखिएगा लोपो व्योरवली एक सूत्र है लोपो व्योरवली इस सूत्र में से लोप की अनुवृत्ति आ रही है और यह लोप की अनुवृत्ति अड़सठ तक. तक जा रही है अड़सठ तक सिक्सटी एट तक जा रही है लोप की अनुवृत्ति और अलंग्याभ्यो अलंगा अलंग्याभ्य में पांच तीन है अलंगाभ्य अलंग्याभ्यो में विसर्ग को ओकार हो रहा है तो अलंग्याभ्य में पांच तीन है और दीर्घात में पांच एक है फिर सुतीसी सुतिसी अलग कर दीजिएगा फिर अप्रिक्तम को अलग कर दीजिएगा तो सुसी में एक एक है सुतीसी में एक एक है और अप्रिकम में एक एक है और हल में एक एक है। समझ लीजिएगा मेरी बात को सूत्र को हमने पदच्छेद किया है अलंग्याभ्य पांच तीन दीर्घात पांच एक सूती सी एक, एक अप्रिक्तम एक एक हल एक एक और लोपा की अनुवृत्ति आ रही है लोपा में भी एक एक अब अलंग्याभ्या को खोलते हैं सम समास है अलंग्याल समास है यह पांच तीन है इसका मतलब विभक्ति को देखने से पता लग जाए अलंग्या में पांच है तो इतर अगर पांच दो है तो भी इतरे तरह और एक पांच एक है तो समार होता लेकिन यह पांच तीन है यानी यह इतरे योग द्वंद को खोल रहा हूं हल को अलग कर दीजिएगा और गी गी को अलगा और पर आप अलगेगा तु ती शब्द इमे अल गी और आ हल गी और आप अपनी पुस्तक मे अपनी नोटबुक मे लिखकरगा हल च गी च आप च अलङ्ग्याप अल्याप भ्य अलंग्याभ्य ऐसा होगा तो हल का मतलब है हल हल प्रत्यार दिया है हल प्रत्यार और गी से गीप गीप गीश तीन तीन लेंगे स्क्रीलिंग वाले जो प्रत्यय हैं वह तीनों को लेंगे और आपसे आप चाप डाप वहां पर भी तीनों प्रत्यय लिंगे स्त्रीलिंग वाले हल और गीप आप हलंत हलंत से उत्तर पंचमी विभक्ति है ना तो से आया अर्थ आएगा हलंत से उत्तर गीप गीप प्रत्यंत से उत्तर और आप प्रत्यांश से उत्तर हलंता और गीपंत दीर्घ गीप भी दीर्घ होना चाहिए और आप भी दीर्घ होना चाहिए तो सूत्रार्थ में बोल रहा हूं अलंत से उत्तर या गीपंत और आबंत जो दीर्घ है दीर्घ जो है विशेषण है गीप का और आपका सूत्रार्थ आप एक बार लिख लीजिएगा तो पता लग जाएगा हलंत से उत्तर अथवा गियंत और आबंत जो दीर्घ है दीर्घ गियंत गी, और दीर्घ आबंत से उत्तर सु का तीका और साका यानी सी सु और सी का लोक हो जाता है सुप्रत्यय का पी प्रत्यय का और सी प्रत्यय का लोप होता है हलंत से उत्तर हलंत से उत्तर या गीप दीर्घ गीप से उत्तर या दीर्घ आप से उत्तर सुप्रत्यय हो अथवा पी प्रत्यय हो अथवा सी प्रत्यय प्रत्यय हो तो उनका लोप होता है और अपने उदाहरण को देखिएगा चेतान चेतान है और सुप्रत्य सु है हमारे सामने चेतान सु तो चेतान हलंत है ना चेतन में नकार नकार हलंत है तो हलंत से उत्तर यहां मिल रहा है आप एक काम करिएगा का, दूसरे उदाहरण भी लिख लीजिएगा मैं बोलता हूं एक लिखिएगा कुमारी अपनी कॉपी में लिख लीजिए कुमारी और एक लिखिएगा माला माला और कुमारी के आगे सु लिख दीजिएगा और माला के आगे सु लिख दीजिएगा और ये चेतान के आगे सु है ही हमारे सामने तो ये सूत्र कहता है हलंत से उत्तर अथवा दीर्घ इकारांत से उत्तर यह दीर्घ आकारांत से उत्तर सु का लोप होता है यदि की प्रत्यय हो तो की का भी लोप होता है यदि सी प्रत्यय है तो सी प्रत्यय का भी लोप होता है तो हमारे सामने सुप्रत्य है और हलंत है नकार हलंत से उत्तर सु है तो इसका लोप हो गया इस सूत्र से पकड़ने आ रहे हैं सभी लोगों को हाँ जी तो यह सूत्र कहता है हलंत से उत्तर गी पंत से उत्तर इसलिए ीर्घा कुमा लिखते तु कुमाि कगे सु विसर्ग नहीं रहता है।, होता है और माला मे विसर्ग का लोप सकार का लोप होता है। विसर्ग नहीं देता है, है जै राजन है राजन तो राजन का राजा बनता है। राजा बनता कु विसर्ग नीता ऐ चेतन केतन केता बनता जैसे राजन का रूप चलता है राजा राजानो राजाना ऐसे चेता चेतानो चेताना ऐसा रूप चलेगा तो देखिएगा हलंत से उत्तर हो अथवा दीर्घ इकार से उत्तर हो अथवा दीर्घ आकारांत से उत्तर हो तो सी ती, आ, पी सी, इन प्रत्ययों का लोप होता है तो यहां हमारे सामने हलंत से उत्तर सुप्रत्यय है इसका लोप हो गया लोप हो गया तो हमारे सामने चेतान ये स्थिति है अब हमको क्या करना है ओम हाँ जी बोलिए ओम स्वामी जी आ, स्वामी जी सूत्र में अपरिक्तम हल भी दिया इसका अर्थ ये अपरिक्त अप्रिक्त अपरिक्त सुत ती का अपरिक्त सी का लोप होता है ऐसा अर्थ है इसका ओम। जी अपरिक्त को जोड़ना है हमको सूत्र में अपरिक्त पढ़ाए ना तो ये कहता है का एक एक एक एक ही अलवाला अलवाला अलवाला कैसा कैसा कैसा हो हो हो है और और ती सी को को करके देख मूल रूप में तो तो था करेंगे अप्रिक्त बन मूलरू तकारबन्ध लोपकार और सुनका यह अप्रिक है तो अपरिक्त सुत तीखा अपरिक्त सी का लोप होता है तो ये लोप हो गया तो चेतन हमारे सामने अब एक काम बचाना बच गया सीमा जी बताएंगे क्या काम करना है अब अंत में ये सुक्ति गंतम पदम से नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। आपको देख के नहीं बताना। आपको नहीं रूप को देखना चेता है हमारे सामने समने चेत हैटा ब का शु हो हो सु लोप को कै बा लोप का भू को काम मनकु का जो हे है अगर हटने के बाद भी उसको मान करके कोई काम होता है तो हम कर लेते हैं व्याकरण में किसी को हम हटाते हैं उसके ना लेने पर भी उसकी अनुपस्थिति में भी उसको उपस्थित मान करके भी काम कर लेते हैं कई बार हम व्यवहार में भी करते हैं ना पिता नहीं है मान करके चलिए पिता है मान करके काम कर लेते हैं ऐसा हाँ क्या प्रश्न है आपका रेणु जी हमको अलग से क्यों चाह रहे को नकार को हाँ अलंकन से इसलिए नहीं हटा सकते उपदेश उपदेश में उपदेश में नकार थोड़ा है वो उपदेश में तो न, न, ना पूरा था अलंत नहीं है ना उपदेश में देखना है ना आपको उपदेश में अनंत था क्या अनंग मेरी बात को समझ लीजिएगा अनंग में अकारांत था ना उपदेश में तो अकार था हलंत्यम से उसको हटाते हैं जो उपदेश में हलंत होना चाहिए यहां उपदेश में तो अनंग था नकार में आकार है उपदेश में तो रेणु जी पकड़ रहे हैं मेरी बात को जी उपदेश ये तो पूरा ना पूरा हलंत नहीं था ना पूरा तो, था। तो ना था ना तो उपदेश हलंत्यम सूत्र से उसी का लोप करेंगे उपदेश में हलंत होना चाहिए उपदे अलन् उपदेश में अकारान्त अलन् अनुनास अनङ्गकार अकार अनुनासेश अजनुनासे लोप ककार अब पकड़ में आ गए आपको आगी। आगी। तो अलंत्यम सूत्र से नहीं ये, ये, ये भी प्रश्न कर सकते कोई इसको हम आप नकार का लोप करने के लिए आप अलंतियम से क्यों नहीं कर सकते ऐसा प्रश्न कर सकते तो उसका समाधान है हल, हलंत कोई भी अलंत का लोप अलंतियम सूत्र से नहीं होता है वो हलंत उपदेश में होना चाहिए उपदेश में अलंत है साक्षात उपदेश में अलंत होना चाहिए जैसे चीह उपदेश में ही अलंत है यहांकार तो जो उपदेश में हलंत होगा उसी को अलंत सूत्र से लोप करेंगे अगर उपदेश में नहीं है बाद में वो हलंत बन गया तो उसके लिए कोई ना कोई सूत्र लाना पड़ेगा ऐसा तो सु, सु का भी उपदेश है जो मतलब लोप हो गया था उपदेश उपदेश में सू था आ, अनुनासिक उकार था तो अनुनासिक उकार था उपदेश में तो इसलिए उपदेश अजन्नास कित से उकार कुलोप कर दिया अब अलंत बन गया अब ये उपदेश उपदेश में थोड़ा अलंत है बाद में अलंत हुआ है सकार रेणु जी स्वामी जी सू का तो ठीक है जो हमने प्रत्यय लाए थे जी सुनाए थे जी तो वो ये सहंत है तो सहंत हमने तो अनुनासिकोप करके किया अनुनासिक का लोप करके अलंत कर, बना दिया अब अलंत जो बन गया है ये उपदेश में अलंत नहीं रहा है ना ये बाद में अंत हुआ ना जी जी ठीक है हाँ यानी हमको उपदेश में अलंत देखने का मतलब है सीधा सीधा उपदेश में अलंत पड़ा हो तो उस उसको अलंतम सूत्र से लोग करेंगे ये तो उपदेश में तो उकारांत था बाद में हम किसी सूत्र से उसको उकार को हटा दिए तो बाद में अलंत बन गया बाद में अलंत बन, बन बना है तो वो उपदेश अलंत नहीं माना जाएगा ना वो जी स्वामी जी तो का उन्त तो, तो हमने हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब थी, अब दोबारा दोबारा या अलंत्यम कैसे लगेगा क्योंकि अलंत्यम मांगता है उपदेश में अंतिम अल होना चाहिए यह उपदेश में अंतिम नहीं उपदेश में उकार है अंत में ठीक है हाँ जी अब मैं ये कहना कह, कह, कह रहा था अंतिम काम करते हम लोग कि कोई प्रत्यय हट गया है तो उसके ना रहने पर भी उसको हम है, ऐसा मान करके कोई काम करना पड़े तो कर सकते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम एक सूत्र आ रहा है देखिएगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम निकालिएगा पहले पाद का इकसठवां सूत्र पहले पाद का इकसठवां सूत्र निकालिएगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय लोपे सात है और प्रत्यय लक्षणम में एक एक है। लोप में प्रत्ययोप मे सत्यय लोपे प्रत्ययोपे प्रत्यय लोपे प्रत्ययोपयोपे और प्रत्यय मे बहुरी सत्यक्षण यतयक्षण प्रत्ये लक्षण लक्षन का मतलब निमित्त कारण प्रत्यय है कारण प्रत्यय है निमित्त जिस कार्य का प्रत्यय निमित्त बनता है जिस कार्य का उसको कहते हैं प्रत्यय लक्षण प्रत्यय लक्षण को समझा रहा हूं लक्षण शब्द यहां पर निमित्त कारण प्रत्यय कारण है यानी निमित्त है प्रत्यय निमित्त है जिस कार्य का उसको कहेंगे प्रत्यय लक्षण सूत्रार्थ कर रहा हूं मैं प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय लोपे का कर रहा हूं सप्तमी विभक्ति का कर रहा हूं प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्ययित मानकर प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय निमित्त मानकर कोई कार्य होना कोई कार्य बन सकता हो तो उसको कर लेना चाहिए तो सूत्रार्थ में संस्कृत में बोलता हूं प्रत्यय से लोपे सती प्रत्यय से लोपे सती प्रत्ययनिमित्त प्रत्ययनिमित्त कार्य भविम शक्नो चेत कु प्रत्यय से लोपे सती प्रत्यय निमित्तम कार्यम भविम शक्नोती चेत कुरिया प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को निमित्त मान करके कोई काम हो सकता हो तो कर ले प्रत्यय लोपे प्रत्ययक्षणम कहता है तो जो सुख हमने लोप कर दिया है तो अगर उस सूक को मान करके कोई काम हो सकता हो तो आप कर लेना ऐसा यह प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षणम सूत्र कहता है तो यहां पर सुको मान करके हम पद संजय करेंगे यहां पर सुखु मान करके पद संजय करेंगे सुपतिंगम पदम यानी सुप अंत में नहीं है लोप हो गया था लेकिन उसको है मान करके पद संजय करेंगे सुभंत को तिगंत को पद संज्ञा होती है तो यहां सुप है मान करके पद संजय कर लेंगे तो पद संजय होते ही नलोप प्राधिपदिकांत्य एक सूत्र आएगा निकालिएगा आठ दो सात आठ दो सात नलोप प्राधिपिकांत आठ दो सात निकालिएगा तो इसमें पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है कि कहता है प्राधिपदिक पद पड़ का जो नकार है प्रातिपदिक प्रातिपदिक पद का अंतिम जो नकार है उस नकार का लोप होता है न लोप नकार का लोप होता है कब होता है प्राधिपदिक के अंत में हो तो प्राधिपदिक पद प्रातिपदिक पद के अंत में हो तो, तो प्राधिपदिक पद है यह पद ज कर दिया सुप्तिग पदम तो चेतान नकार तक पद संजय है इसकी नकारतक पद संजय होने से नकारांत पदात पद का लोप होता है ऐसा यह सूत्र कहता है नलोप प्राधिपदिकांत तो नकार का लोप हो जाएगा लोप होने के बाद चेता बने अब चेता बनके के तैयार हो गया पकड़ में आ रहा है जी नलोपक आधिपदिकांत से कहता है नकार पदांत नकार का लोप होता है बस इतना ही सूत्र का है पदांत नकार का लोप होता है प्राधिपदिक पद है यह चेतान जो है प्राधिपदिक है और पद भी है क्योंकि सुख पदम से पद संजय किया कोई पूछेगा सुख तो नहीं है प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके यानी प्रत्यय के ना होने पर भी प्रत्य है मान करके इसकी पदसंजा कर लिया हमने चेतान की तो चेतान की पदसंज हो गई तो पद संजय होते ही पदांत नकार का लोप हो जाता है न लोप प्राधिपिकांत से सूत्र स्पष्ट हो गया कोई बात समझ में नहीं आए तो कल समझ लीजिएगा इस पूरे उदाहरण को समझ करके आ जाइए फिर कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना कल ओंकार करते हैं ओम शांति शांति शांति ही नमो नम